पूर्व यो वै वेद प्रिणो तस्मे तंगु प्रकाशम मुक्सुर् ओम प्रपदे ओशा शंकरं शंकरचार्य केशवम भगवुन पुना ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद योम व्या देहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शि शांति शांति, शांति भगवान भाष्यकार द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के सत्तावनवे श्लोक तक का विचार हम लोग कल, कल तक कर चुके हैं जो ज्ञान का अदृष्ट फल है निर्विशेष ब्रह्म भाव से अवस्थान रूप वह उपाधि के छूटने पर होता है उपाधि के रहते हुए ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त कहलाता है विधेय मुक्त कहलाता है शरीर के शांत होने पर तो वो जो निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान तो ब्रह्मादि का भी सोपाधिक अवस्था में रहता है इस प्रकार की आशंका का समाधान सत्तावनवे श्लोक में किया गया कई लोग किसी वस्तु की मात्रा अधिक हो जाए तो मान लेते हैं कि वही वही वस्तु थी कई भंडारे में रसगुल्ले रसगुल्ले ज्यादा थे खूब परोस रहे थे तो कहेंगे रसगुल्ले का ही भंडारा था इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पूरी सब्जी दाल नहीं थी तो किसी वस्तु की अधिकता को उस वस्तु के नाम से ही कहा जाता है क्षेत्रीय होता है ना क्षेत्री नो सौ लोग एक साथ जा रहे हैं उसमें से नब्बे के पास छाता है दस के पास नहीं है तो उनको भी क्षत्रिणुयांती शब्द से कहा जाता है क्षेत्रीय शब्द से ऐसे मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट सुख ब्रह्मादि देवताओं को होने से लगता है मनुष्यों को अज्ञानी मनुष्यों को कि वे सुख ही सुखरूप है उनको सर्वोत्कृष्ट सुख है निरतिशय सुख है ऐसा भासता है लेकिन वह निश्चय मनुष्यों का भ्रांति रूप है शास्त्र प्रमाण से वे भी साथतिशय सुख वाले ही सिद्ध होते हैं इसे सत्तावनवे श्लोक में बताया गया से सुख और अत्यधिक सुखवत्ता इसमें अंतर है जो सुखी है उसमें रहने वाला धर्म है सुख और जिसके पास अत्यधिक सुख है उसे कहा जाएगा अत्यधिक सुखी उसमें धर्म रहेगा अत्यधिक सुखित्व तो अत्यधिक सुखित्व शब्द का अर्थ और अत्यधिक सुख शब्द का अर्थ एक होता है ऐसे अत्यधिक आनंद रूपता आन, आ, आ, आनंदी होना और अत्यधिक आनंदित्व एक धर्म है एक ही दो शब्द है उसका अर्थ एक है और सुख शब्द का अर्थ अलग है आनंदी शब्द का अर्थ आनंद नहीं है आनंद वाला है सुखी शब्द का अर्थ सुख वाला है न कि सुख और निरति से आनंद तो केवल एक वस्तु है वो है आत्मा तो आत्मा की निरति से सुखरूपता को बताने के लिए अट्ठावनवा श्लोक है अट्ठावनवे श्लोक का उच्चारण कर लें तदयुक्त अखिलम वस्तु व्यवहार स्त तस्मागत ब्रह्म क्षीरे सर्पी ववाखि तदयुक्तम अखिलम वस्तु इसमें वस्तु का विशेषण है तदयुक्तम और अखिलम तो तदयुक्तम में तत् तद शब्द परामर्शक है आत्मा का निरति से आत्मा का निरति से आनंद स्वरूप आत्मा को बताता है तत्शब्द तत्वी अंतर्गत शोधित तदर्थ और तदयुक्तम में तत्पुरुष तद समास है तेन युक्तम तदयुक्तम तेन शब्द का अर्थ निकलेगा निरति से आनंदे युक्तम, यानी संबद्धम तो निरति से आनंद से युक्त संगत जो वस्तु उसे कहा जाएगा तदयुक्त वस्तु वस्तु शब्द से लेना संसार का प्रत्येक पदार्थ ये तदयुक्त है का मतलब आत्म युक्त है आत्मा और वस्तु वस्तुशब्दित जो वास्त व्यवहार है पदार्थ है वास्तविक पदार्थ वो पदार्थ इन दोनों में संबंध क्या बनेगा आत्मा में और वस्तु में तदयुक्तम वस्तु का अर्थ निकला संबद्ध वस्तु जिसका अर्थ है आत्मा और वस्तु पदार्थ में परस्पर संसर्ग है वे एक दूसरे से संश्लिष्ट है तो क्या संश्लेष होगा तो आत्मा जो है असंग ही अयम पुरुष श्रुति के अनुसार तो असंग है और भाष्यकार भगवान के शब्द हैं कि तदयुक्तम वस्तु अने आत्म संबद्ध वस्तु का मतलब वस्तु के साथ आत्मा का संग बता रहे भाष्यकार भगवान श्रुति बताती है पुरुष शब्द से आत्मा को लेकर के कि आत्मा असंग है तो असंग आत्मा का किसी वस्तु शब्दित अन्य पदार्थ के साथ संबंध यदि कोई पुरुषे वचन बताएगा तो वह पुरुषे वचन अप्रामाणिक हो जाएगा श्रुति स्वतः प्रमाण है श्रुति विरुद्ध हो न, होगा तो पुरुषे वचन को माना जाता है प्रमाण। तो तदयुक्तत्व तो जो विशेषण है वस्तु का ये वेद विरुद्ध होने से क्योंकि तदयुक्तम यह वचन बता रहा है किसको आत्मा के संसर्ग को वस्तु के साथ जो संसर्ग है यानी आत्मा की ससंगता को बता रहा है तो आत्मा की असंगता बताने वाला जो श्रुति वचन उसका विरोध होगा इसलिए मानना होगा कि भाष्यकार भगवान जो आत्मा को आत्मा से संबद्ध वस्तु होती है करके बता रहे हैं वस्तु का ये विशेषण बता रहे हैं तो पहले वास्तविक संबंध बनता है कि नहीं बनता है वास्तविक संबंध होता है समान सत्ता पदार्थों में आत्मा है परमार्थ सत्ता वाला और बाकी सब अनात्म जात व्यावहारिक सत्ता वाले हैं या प्रातिभाषिक सत्ता वाले हैं तो इनकी सत्ता समान नहीं है इसलिए इनका वस्तुतः तो संबंध तो बन ही नहीं पाएगा आत्मा का और वस्तु शब्द तो अनात्म पदार्थों का संबंध नहीं बनेगा और यदि संबंध प्रतीत होता है तो मानना पड़ेगा वह संबंध भ्रांतिज है अविद्यक है अध्यास रूप है इसलिए दो प्रकार का अध्यास माना गया है अध्यास संसर्ग स्वरूप्यास संसर्गा स्वरूप्यास कहलाता है अध्यारोपित वस्तु को स्वरूपाध्यास कहा जाता है और जो संसर्ग अध्यास है अधिष्ठान के साथ वस्तु का संबंध यानी अध्यस्त पदार्थ का संबंध और अध्यस्त पदार्थ के साथ जो अधिष्ठान का संबंध वो है संसर्ग अध्यास तो मानना पड़ेगा कि आत्मा का और वस्तु शब्दित तो अनात्मा का आपस में अध्यास रूप संबंध है अध्यस्त है संबंध भ्रांति निमित्तक है भ्रांति निमित्तक होने पर भी भ्रांति दो प्रकार की एक व्यावहारिक परमा से बाधित होने वाली भ्रांति रस्सी में सर्प का बाध हो जाता है मंदअ अंधकार में जो सर्प की भ्रांति हुई वह अबाधित हो जाती है रज्जू रियम ऐसा प्रकाश में भान होने पर तो ईम रज्जु ये व्यावहारिक अवस्था में प्रमारूप ज्ञान है व्यवहार अवस्था में अबाधित ज्ञान है उस व्यवहार अवस्था में अबाधित ज्ञान से बाध हो गया रस्सी में प्रतिमान सर्प का तो सत्य माना जाता है व्यवहार अवस्था में जिस वस्तु का बाध नहीं होता उसे व्यावहारिक सत्य कहते हैं तो जितना भी व्यावहारिक सत्य व्यवहार हो रहा है वह व्यवहार अवस्था में अबाधित वचनात्मक वो सबको प्रिय है कोई भी नहीं चाहता उसके साथ बोलने वाला जो व्यक्ति है वह झूठ बोले का मतलब मिथ्या बोले बाधित वचन सिद्ध हो जाए उसका मिथ्या वस्तु को बताने वाला व्यवहार करे ये कोई नहीं चाहता इसका अर्थ है सबको चाह है सत्य की अबाधित अर्थ की और अबाधित अर्थ एक किसी भी अवस्था में बाधित न होने वाला आत्मा ही है और व्यवहार अवस्था में हमें अबाधित व्यवहार पसंद है प्रिय है ये व्यवहार बताता है कि व्यवहार काल में जो वस्तुत प्रिय रूप है प्रियतम है प्रियतम होता है आनंद उससे संश्लिष्ट व्यवहार ही होने से वो हमें प्रिय है और जो मिथ्या व्यवहार है वह प्रिय नहीं होता हमें अंधकार में रख करके हमारे साथ व्यवहार करने वाला न व्यक्ति प्रिय होता है न उसके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार प्रिय होता है इसका अर्थ निकला कि प्रिय सत्य है और सत्य जो है वह सदैव शो में इदम के अनुसार तत्व से अंतर्गत तत्पदार्थ है वही आत्मा है स्व आत्मा ये श्वेत के को आचार्य उलक जी ने कहा है तो जो व्यवहार काल में अबाधित प्रतीत हो रहा है वह भी प्रिय इसलिए है कि प्रियतम आत्मा का संसर्ग उसके साथ है तद युक्तम यह हेतुगर्भ विशेषण है अखिल वस्तुव्यवहार क्या नाम वस्तु व्यवहार हमें वस्तु का वास्तविक व्यवहार वस्तु शब्द से का अर्थ है वास्तविक ये व्यवहार का विशेषण है तो वस्तु व्यवहार का अर्थ निकलेगा सत्य व्यवहार अबाधित व्यवहार व्यवहार अवस्था में अबाधित जो व्यवहार है वह अति प्रिय होता है लोगों का क्यों तो हेतुगर्भ विशेषण तदयुक्तम यह बता रहा है प्रियतम आत्मा से संस्लिष्ट होने से और आत्मा से इसका अर्थ है व्यवहार अवस्था में बाधित होने वाला जो है वह बाधित ही हो रहा तो सत्य आत्मा है आनंद है और सत्य है सदानंद है न सचिद आनंद में सत शब्द का अन्वय चित्त के साथ भी और आनंद के साथ भी होता है ना तो सचित सचित है सदांद है तो सदा आनंद स्वरूप होने से वो सदा आनंद स्वरूप वस्तु का व्यवहार भी हमें प्रिय है उसे संबद्ध व्यवहार इससे निश्चित हुआ जो जो आत्मसंबद्ध होगा वह वह व्यवहार अवस्था में प्रिय है जो आत्मसंबद्ध नहीं है वह प्रिय नहीं है इसका अर्थ निकला कि जिसके व्यवहार में प्रियता स्वतः नहीं है नहीं तो सारा व्यवहार प्रिय होता व्यवहार यदि स्वतः प्रिय रूप होता आनंद रूप होता तो उसकी किसी भी प्रकार का व्यवहार हो प्रियता हटती नहीं उभनी रहती लेकिन जब तक व्यवहार की वास्तविकता समझ में नहीं आती तभी तक व्यवहार प्रिय होता है व्यवहार की वास्तविकता समझ में आते ही व्यवहार अप्रिय हो जाता है इसका अर्थ है कि जो व्यवहार की वास्तविकता समझने के पहले व्यवहार में प्रियता थी वह किसी अन्य प्रियतम के संसर्ग से थी इस अभिप्राय से तदयुक्तम ये विशेषण है तो आनंद स्वरूप आत्मा से संबद्ध ही समस्त वस्तु है और वह व्यवहार वास्तविक व्यवहार प्रियतम है हमको अति प्रिय है इससे क्या निकला इससे निकला कि चाहे मनुष्य लोक में हो या स्वर्ग में हो या ब्रह्मलोक में हो या मनुष्य लोक की अपेक्षा लोक में हो व्यवहार जो प्रिय है वह प्रियतम आत्मा से संबद्ध ही है ये अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार से निश्चित होता है ये यहां पर कहते हैं और जिससे संबद्ध है वो अति प्रियतम है कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म तस्मात् का अर्थ निकला आत्मा कहो या ब्रह्म कहो संबद्ध व्यवहार ही प्रियतम होने से आत्मा सर्वत्र होने वाले व्यवहार से प्रियतम व्यवहार से संबद्ध है व्यापक है भूमा है और यो वही भूमा तत्सुकम, उसी को सुख स्वरूप कहा है जो अति व्यवहार खाली मनुष्य लोक में ही होता है ऐसा नहीं है ना, सर्वत्र होता है तो जहां भी अति व्यवहार हो रहा है वह आत्मसंबद्ध ही होने से आत्मा की व्यापकता सिद्ध होती है और जो व्यापक हैं अपरिचिन्न हैं उसी को सनत कुमार जी ने नारद जी को समझाते समय सुख कहा निरतिशय सुख वो सुखी नहीं सुख है कौन जो भूमा है वो सुख है इसलिए कहते हैं तस्मात सर्वगतम ब्रह्म जिस ब्रह्म से संबद्ध समस्त व्यवहार प्रिय है वह ब्रह्म सर्वगत है यानी भूमा है भूमा का अर्थ है निरति से आनंद रूप है सुखरूप है सुखी नहीं है सुखरूप है आत्मा सुखी नहीं है सुख है वेदांत में आत्मा को सुखी नहीं माना तो सुख स्वरूप माना है तो तस्मा सर्वगतम ब्रह्म अब्रह्म की भूमार रूपता को सर्वगत शब्द का अर्थ है भूमा और आत्मा की भूमा रूपता को दृढ़ करने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कि आत्मा सर्वगत कैसे है अपरिचिन्न कैसे व्यापक कैसे है तो कहते हैं, खीरे सर्पी ही अखिले सीरे खीरे सर्पी ही यथा युवा शब्द का अर्थ निकलेगा यथा या यथा या यानी जैसे उदाहरण दृष्टांत तो दूध में घी होता है सर्पी शब्द का अर्थ है घी दस लीटर दूध है उसमें से कितना घी निकलेगा मुश्किल से एक आध लीटर तो एक लीटर जो घी निकल रहा है दस लीटर दूध में वह दूध के कौन से अंश में है उतने ही अंश को ले ले तो सीधा एक लीटर घी मिल जाएगा वो दही जमा करके मथन करके मक्खन निकाल करके गर्म करने की जरूरत ही नहीं है ऐसा हो सकता है क्या यदि वह दस लीटर में से किसी निश्चित एक अंश में जो दधी दूध है एक लीटर उसी में होता बाकी नौ लीटर में ना होता आंशिक होता हो किसी अंश विशेष में रहता दूध के घी तब तो माना जाता कि उतने दूध को लेकर के हम घी ले लिए लेकिन ऐसा नहीं है दूध के प्रत्येक कण में घी व्याप्त है उसके लिए एक लीटर आपको घी निकालना है तो दस लीटर दूध जमाना पड़ेगा उसको मथा कम मत करके सारा जो मक्खन है निकालना पड़ेगा उसको गर्म करके एक लीटर वो मिलेगा आपको तो दूध में जैसा घी किसी कोने विशेष में नहीं है अपितु प्रत्येक कण में व्याप्त है ऐसे ही जो अति प्रिय समस्त वस्तुओं का व्यवहार है इसका अर्थ है कि समस्त वस्तु में व्याप्त जो तत्पदार्थ है ब्रह्म वह दूध में व्याप्त घी के तरह प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक अंश में व्याप्त है सर्वगत है व्यापक है इसे खीरे सर्पी रिवा खिले इस चौथे पाद में बताए गए दृष्टांत से समझाया है तो आत्मा सर्वगत है यानी भूमा है भुआ होने से सुख स्वरूप है वो से सुख है ब्रह्मादि को मिलने वाला जो सुख है वह सातिश सुख है और साथीश सुख को लेकर के व्यक्ति को सुखी कहा जाता है वो सुख उसका धर्म होगा और व्यक्ति होगा साथीशय सुख कहलाता है प्रियमोद प्रमोद वृत्तिस्थ आनंदाभास वृत्ति सहित आनंदाभास आनंदाभा से, आनंदा से सुख कहलाता है ना और वो वृत्ति जिसका परिणाम है अंतकरण का तो अंतकरण से आविद्यक तादात्म्य अपन जो आत्मा है वो जीव है अंतकरण में जिसका अपनी असंगता के अज्ञान के कारण दात्म अध्यास हुआ है तो, वो है और उससे अंतकरण को अपना स्वरूप समझ करके अंतकरण के धर्मभूत आनंदाभा से युक्त प्रियादि वृत्तियों को अपना धर्म समझता है और सुखी समझता है और अपनी अपेक्षा अत्यधिक सुख वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी अत्यधिक सुख होने से निरतिशय सुख वाले समझता है यद्यपि आत्मा सुख वाला नहीं है सुख है तो फिर सुखवत्ता की व्यवहार में आ, क्यों अनुभूति हो रही है तो कहते हैं सुखस्वरूप आत्मा के संसर्ग से तदयुक्त अब उनसठवे श्लोक में आत्मा की व्यापकता को जानने का प्रकार ज्ञापन किया जा रहा है आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। दूध में व्याप्त घी के तरह इसे समझाने वाला उस उ उ व्याप, व्यापक आत्मा को जानने का प्रकार बताने वाला ये उनसठवा श्लोक है ज्ञान का व्यापकता आत्मा की व्यापकता के ज्ञान का प्रकार इस प्रकार जानने से आत्मा इस प्रकार यदि प्रक्रिया अपनाते हैं तो आत्मा की व्यापकता का ज्ञान होता है ये कह रहे हैं तो उनसठवें श्लोक का उच्चारण कर ले अन म दीर्घ मजम अरूप गुण वर्णाख्यम तद्रहेवधार तो अणस्थूलमरस्व अन ये सब ब्रह्म के विशेषण है ब्रह्म इति अवधारेत इसमें शब्द का प्रयोग है ना और शब्द का नित्य संबंधी माना गया है को इसलिए ये शब्द का कहीं प्रयोग हो यथ शब्द का ना हो तो यथ शब्द का अध्यय किया जाता है कहीं यथ शब्द का प्रयोग हो शब्द का ना हो तो शब्द का अध्यय किया जाता है तो यत का अध्याय करिए शब्द के अनुरोध से और उस यत शब्द से परामृष्ट जो वस्तु होगी उसके ये सब विशेषण है और इसमें एक पद है अनु दूसरा है अस्थूलम तीसरा है अरस्वम अदीर्घम अजम अव्ययम ये छह पद हैं पूर्वाध में और अरूप गुण वर्णाख्यम ये सातवा उत्तरार्ध में पहला श्लोक में सातवा पद ये सात विशेषण हैं है शब्द के अनुरोध से अध्यारित यदार्थ के तो जो पदार्थ इन सात विशेषणों के द्वारा बताया गया जो इन सात विशेषणों से परिलक्षित स्वरूप जो है पदार्थ उसका ये सात विशेषण यद से ग्राह्य वस्तु के स्वरूप के परिलक्षक है तो अणुअु अन, इसमें अणुशब्द का अर्थ है अणुत्व परिमाण वाला अणुत्व परिमाण होता है तार्किक शास्त्र में मद, द्वेनुक और परमाणु में द्वेनुक का परिमाण भी अनु परिमाण है उसमें अनुत्व रहता है और मध्यम अनुत्व रहता है द्वेनुक में और परमाणु में रहता है परम अणुत्व परिमाण तो अणुत्व परिमाण वाला जो होगा उसे कहा जाएगा अणु अन। ऐसे अणु कितने हैं तर्कशास्त्र के अनुसार परमाणु और द्विनुक इनको अणु शब्द से कहा जाता है क्योंकि उनमें अणुत्व परिमाण रहता है चौबीस गुणों में से एक गुण है अनु परिमाण नाम का गुण उसके अवांतर चार प्रकार है रस्व दीर्घ और अणु महत्व रस्वत्व तो और अणुत्व तो परिमाण रहता है द्वेणुक में और परमाणु में द्वेणुक में रहेगा मध्यम रह मध्यम अनुत्व परिमाण परमाणु में रहेगा परम रस्वत्व और परम अणुत्व परिमाण बाकी त्रेणुक से लेकर के महाअवयी तक रहता है आपका मध्यम दीर्घत्व परिमाण और मध्यम महत्व परिमाण और परम दीर्घत्व और परम महत्व परिमाण रहता है विभू द्रव्यो में विभू द्रव्य कितने हैं चार कौन कौन दिशा काल आत्मा और आकाश आकाश काल दिशा आत्मा ये चार विभु हैं में दीर्घ परिमाण रहेगा कौन सा दीर्घ परिमाण रहेगा परम दीर्घत्व परिमाण रहेगा और महत्व परिमाण रहेगा महत्व परिमाण भी दो प्रकार का मध्यम महत्व और परम महत्व तो व्यापक जो है विभु जो है उनमें रहेगा परम महत्व परिमाण तो आकाश काल दिशा में तो परम महत्व परम दीर्घत्व परिमाण और बाकी त्रेणुक से लेकर के सावयव जो द्रव्य है सावय द्रव्य कितने हैं नौ में से हा? चार पांच कौन है पांचवा कौन सा है चार तो हमको मालूम है पृथ्वी जल तेज वायु और पांचवा कौन सा है जो सावे हो कोई नहीं है चार द्रव्य हैं, सावे हो। तो सावय द्रव्यों में परम अणुत्व परिमाण, रसोत्व परिमाण और महत्व परिमाण और दीर्घत्व परिमान ये रहेगा परमाणु परम रस तो परमाणु और द्वेनुख में तो द्वेनुख आगे जो त्रेणुख से, से लेकर के जितने भी पृथ्वी के बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं उन सब में भी हिमालय जैसे पहाड़ों में भी मध्यम दीर्घत्व और मध्यम महत्व परिमाण रहेगा परम महत्व और परम दीर्घत्व तो रहेगा विभू में ही चार में ही और चार में रहेगा मद्ध्यम महत्व मध्यम दीर्घत्व और मन परमानुरूप होने से मन में भी परम अणुत्व परम रसोत्व परिमाण रहेगा तार्किक शास्त्र में मन को परमाणु रूप माना गया इसलिए उनके अनुसार मन में परिमाण तो रहेगा यह सभी द्रव्य में रहने वाला साधारण गुण है परिमाण गुण इसलिए नौ द्रव्य में से प्रत्येक में रहेगा लेकिन सभी परिमाण सभी द्रव्य में नहीं रहेंगे तो परमाणु में पृथ्वी जल तेज वायु के और मन में परम महत्व परम अणुत्व परम रसत्व परिमाण केवल द्वेनुक में और द्वेनुक होते हैं पृथ्वी जल तेज वायु के मध्यम अणुत्व मध्यम रस्वत्व और बाकी जो त्रेणुक से लेकर के महाअवयी कहलाता है वहां तक ये पृथ्वी जल तेज वायु इन ये चारों सावे होने से इनके त्रेणुक भी रहेंगे और महावय भी, भी होगा लेकिन उनमें रहेगा मध्यम महत्व और मध्यम अणुत्व परिमाण क्या न मध्यम दीर्घत्व परिमाण तो यहां पर अणअणु अन अहस्वम अदीर्घम इन शब्दों से उस परिमाण वाले द्रव्यों का निषेध किया जा रहा है यह बताया जा रहा है कि उन द्रव्य रूप आत्मा नहीं है तो अणअणु अन कहने से अनु के साथ नए तत्पुरुष समास हुआ तो अणअनु अन शब्द बना न अणु अणअनु अन तो यु तद ब्रह्म इति अवधारित ऐसा अनुय करिए कि जो अणु नहीं है उसे आप तत्वमसी वाक्यातर्गत शब्द का शोधित अर्थ ब्रह्म जानो यह अर्थ निकलेगा यद अणु तद ब्रह्म इति अवधारेत शब्द इस वाक्य का तो अणु कौन कौन है परमाणु द्वेणुक और मन पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु द्वेणुक और पांचवा द्रव्य जो मन है इनको कहा जाएगा अणुशब्द से और ब्रह्म इन पांच द्रव्य में से एक रूप भी नहीं है उसे न तो मन कहा जाएगा न उसे द्वेनुक रूप कहा जाएगा द्वेनुक रूप माना गया है इंद्रियों को तर्कशास्त्र में इंद्री आ, इंद्रिय रूप पृथ्वी कौन सी कार्य रूप पृथ्वी के अवान्तर तीन भेद है ना शरीर इंद्रिय विषय भेद से तो शरीर तो ये स्थूल शरीर और इंद्रिय कहने से कार्य रूप पृथ्वी इंद्रिय रूपा कौन सी है घ्राण पृथ्वी का गुण है गंध उसको ग्रहण किया जाता है जिस इंद्रिय से उसे कहा जाएगा इंद्रिय रूपा पृथ्वी तो घ्राण इंद्रिय को कहा जाता है इंद्रिय रूप पृथ्वी और वो ग्रहण इंद्रिय द्वेनुख है इसलिए अनुशब्द से घ्राण इंद्रिय को भी लेना ऐसे बाकी ये जो है रसन इंद्रिय जल का गुण जो रस है उसको ग्रहण करने वाला होने से रसन इंद्रिय को द्वेनुक रूप जल जल का जो द्वेनुक है तदात्मक माना जाता है तो वायु का जो द्वेनुक विशेष है वह त्व तो इंद्रिय है और चक्षुंद्रिय है तेज का द्वेनुक विशेष और कर्णसकुली व्यूरवर्ती आकाश को कहा गया स्रोत्र इंद्रिय आकाश यद्यपि निरवय है इसलिए स्रोत इंद्रिय द्वे अनुकूप नहीं है तर्कशास्त्र के प्रथम ग्रंथ तर्क संग्रह से लेकर के जो उच्चकूटि के ग्रंथ हैं, उनमें कहीं पर भी स्रोत्र इंद्रिय को सावय नहीं कहा गया द्वेनुक नहीं कहा गया क्योंकि वह आकाश रूप है और आकाश नीरवय द्रव्य है इसलिए उसको परमाणु रूप या रूप या त्रिअुप रूप नहीं कहा जाएगा चार इंद्रियां हैं जो द्वेणुक रूप है उनको आप अणअनुशब्द अन में अनुशब्द से ले सकते हैं चारों इंद्रियां स्रोत्र इंद्रिय को छोड़ करके और मन उसमें भी अनु तो परिमाण होने से अनु है और आध्यात्मिक उपाधि तो यही बन जाती है ना तो अणअु शब्द से इनका निषेध हो गया वह आपके चक्षरादि इंद्रिय रूप नहीं है या मन रूप नहीं है तो मन ही आत्मा नहीं है ब्रह्म नहीं है तो फिर मन का परिणाम रूपा जो प्रिय मोद प्रमोद वृत्तियां है, आनंदाभास से युक्त वह ब्रह्म का धर्म कैसे होगी और वो आनंद जिसका धर्म है उसे कहा जाएगा आनंदी आनंदवान आनंदी का मतलब तो ब्रह्म आनंदी नहीं है ये आनंदी तो है मन और अननु शब्द से भाष्यकर भगवान कह रहे हैं कि जो अनुरूप नहीं है उसे आप ब्रह्म समझो तो मन तो अनुरूप है इसलिए और वह सुखी है और उसमें भ्रांति से अज्ञानी आत्मा का आविद्यक तादात्म संबंध समझ करके मन रूप मानता है आत्मा को और मन रूप मान करके आनंदी समझता है इसलिए ब्रह्मादि देवता आनंदी है ये कहता है ये व्यवहार हो रहा है लेकिन ब्रह्म आनंदी नहीं है आनंद है वो व्यवहार ब्रह्मादि का हो रहा है ब्रह्म से संबद्ध होने से आनंदीता का व्यवहार आगे हैं स्थूलम शब्द से चारों इंद्रिया और आपका मन ये आत्मा नहीं है ये बताया गया अस्थूलम शब्द से बताया जा रहा है कि स्थूल शरीर भी आत्मा नहीं है चार मत का निषेध हो जाएगा स्थूल शरीर ही चैतन्य से विशिष्ट आत्मा मानते हैं ना उनके आतो आकाश नाम का भूत भी नहीं है चार ही भूत है एक ही प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसका ज्ञान हो उसी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करते हैं और ये जो है आपका आ, आकाश प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया तो इंद्रिय में से कौन से इंद्रिय से ग्राह्य है आकाश इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है तो जो प्रत्यक्ष नहीं है यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है नहीं वो पदार्थ भी नहीं है वो तो आकाश को नहीं मानते तो चार ही भूत हैं और चार भूतों का जो संघात विशेष होता है तो उसमें चैतन्य प्रकट होता है जैसे पान खाने वाला होता है ना वो लाल होता है कि हरा होता है पान हरा है सूना सफेद है और कथा कथे का कलर कौन सा है? है हाँ कथे का रंग है इनमें से किसी का भी लाल रंग नहीं है लेकिन इन तीनों को मिला करके चवा लेते हैं तो एक रंग बनता है ओखे कौन सा बनता है लाल तो इन अलग अलग रूप वाले तीनों का एक साथ चरवन करने से लाल रूप पैदा हुआ ऐसे ही इन चारों भूतों का संघात विशेष बन जाता है तो उसमें चैतन्य प्रकट होता है जैसे अलग अलग इन तीन पदार्थों में लांड रूपात्मक एक धर्म प्रकट हुआ ऐसे भूतों का ही धर्म है चैतन्य लेकिन सब भूतों का नहीं भूत विशेष ये चारों भूत विशेष रूप से एकत्रित हो जाते हैं उनका एकत्रीकरण करते हैं मिलन करते हैं तो चैतन्य प्रकट होता है और उस चैतन्य विशिष्ट भूत चतुष्टय के संघात का नाम है आत्मा और वो संघात है स्थूल प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राही इंद्रिय ग्राही है शरीर चक्षु इंद्रिय से ग्राही है कि नहीं तो इंद्रिय से भी ग्राही है तो इंद्रिय ग्राही होने से यही आत्मा है यही एक वस्तु है इससे अलग बाकी तो इंद्रिया स्वयं अतिद्रिय इसलिए वो सब आत्मा नहीं स्थूल शरीर ही आत्मा है ऐसा मानने वाले जो चारवाक उनका निषेध किया जा रहा है कि वो जो चैतन्य विशिष्ट स्थूल भूत चतुष्टय रूप स्थूल शरीर है वह ब्रह्म नहीं है तो ये कहते हैं अस्थूलम मतलब स्थूल से लीजिए स्थूल शरीर स्थूलत तो धर्म वाला और नए निषेध अर्थ में है उसका निषेध किया यद अस्थूल तद ब्रह्म इति अवधारयेत ऐसा नुए करिए ऐसे और यद अरस्वम तद ब्रह्म इति अवधारय तो रस्व यानी रस्वत्व तो परिमाण वाले रस्वत्व परिमाण रहता है मध्यम और परम रसोत्व परिमाण द्वेनुक और परमाणु में और मन में तो ये इनका निषेध हुआ अणानु शब्द से और उसे और अदीर्घम शब्द से भी स्थूल शरीर में दीर्घता रसोता रहती है क्यों क्या ना दीर्घत्व तो रहेगा वो उसका भी निषेध किया गया और अजम अर्थ हैं जन्मादि विकारों से रही जन्मादि तो इनका है तो यद अजम तद ब्रह्म अवधारय और यद अव्ययम तद ब्रह्म अवधारय और जो निर्विकार है वे शब्द विकारी और जो विकार रहित हैं उन अजम और अव्ययम इन दो पदों से सडभाव विकार से रहित एक प्रकार से जो वस्तु है वह ब्रह्म है ये बताया गया और रूप, गुण वर्णाख्यम इससे बताया जा रहा है रूप और अन्य गुण तथा वर्ण से रहित है वर्ण रूप वर्ण शब्द का रूप भी होता है लाल वर्ण पीला वर्ण लेकिन यहां वर्ण शब्द रूप शब्द अलग आने से वर्ण शब्द से लीजिए जो चातुर्वर्ण में वर्ण शब्द आता है ना वो वर्ण उससे रहित है आत्मा ऐसी जो वस्तु है तद ब्रह्म अवधारयत उसे तुम निर्विशेष ब्रह्म है यानी अवधारित प्रथम पुरुष है ऐसा जाने साठवें श्लोक की चर्चा हम लोग करते हैं कल ओ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्ण पूर्ण मुदच्यते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य शाति शाति शा शराचार्य केशवम बादरायनम सूत्र पुनः वंदे भगवरो पुना, गुरात्मे मूर्ति विभागि यो व्यादेहाय दक्षिणात नम शांति शांति